सहना वो सहन भुन तो सह वी कर्वा वह तेजस्वीना वधितषा वह अनुवाद की 17वीं कक्षा चलेगी इसमें कुछ संख्यावाचक शब्द भी ये प्रारंभ कर रहे हैं यहां से तो उसमें द्वि शब्द आया है पहले और द्वि का अर्थ दो और तीन और लिंगों में रूप चलेंगे इसके पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में और, लिंग और तीनों लिंगों में चलने पर भी केवल द्विवचन के, के प्रयोग आएंगे क्योंकि अर्थ ही दो है इसका एक वचन में बहुवचन में आ नहीं सकता ये तो पुलिंग में चलाएंगे तो द्वे में द्व और तीन बार द्वाभ्याम दो बार द्वयो हो तो कुल मिलाकर के कॉमन रूप कितने बने द्वाभ्याम द्वयो हो गए सारे हो गए नहीं सत्यपति जी कुछ रह गए कोई कहे कि आप द्वि शब्द के पुल में रूप सुनाइए तो आप सुना देना द्व द्वाभ्याम वो तो कहेगा कि ये तो आपने पूरे नहीं सुनाए तो कि पूरे आप कर लो इन्हीं की पुनरावृत्ति करते रहो पूरे हो जाएंगे दो बार द्व बोल दो तीन बार द्वाभ्याम दो बार द्वयो अब नवसकलिंग में तो वहां केवल एक बदलना है आपको द्वे बाकी द्वाभ्याम और द्वयो हो वही रहेंगे और स्त्रीलिंग में और पुललिंग में कोई अंतर नहीं नपुंसक लिंग का बोल तो दिया मैंने नहीं नहीं नहीं ना। नपुंसक लिंग में और स्त्रीलिंग में हाँ नपुंसक लिंग में स्त्रीलिंग में कोई अंतर नहीं वैसे मूल शब्द में तो अंतर आएगा मूल शब्द पुललिंग में और नपुंसक लिंग में रहेगा द्वि स्त्रीलिंग में रहेगा द्वा।, द्वा।, अब द्वा के रूप से चलाएंगे जैसे लता तो लता के अगर आपसे कहा जाए कि द्विवचन के रूप सुनाइए सारे तो कैसे बोलेंगे लते लते, लते। फिर तीन बार लताभ्याम दो बार लताओ ऐसे इसको बोल दो द्वे द्वे द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वयो द्वयो यही तो नपुंसकलिंगम बोले थे अब एक जगह द्वि का द्वे बन रहा है यहां द्वा का द्वे बन रहा है वो फिर अलग प्रक्रिया है सिद्धि की तो ये इस तरह चलते हैं इसके और उभय शब्द उभय शब्द ये दोनों ये भी उसी अर्थ में आता है और उभय शब्द भी है लेकिन दोनों में अंतर है थोड़ा उभ और उभय में उभ का अर्थ तो दोनों हो गया लेकिन उभय का अर्थ दोनों होने पर भी इसका अर्थ दो अवयव वाला होता है संख्याया अवयवे तयप अवयव अर्थ में प्रत्यय होता है संख्यावाची शब्द से संख्याया अवयवे तयप उसके आगे है द्वित्रिभ्याम तयस्य अयच द्वि और त्रि शब्द से लाएंगे जब तयप प्रत्यय है तो उसको विकल्प करके अयच हो जाता है तो द्वितय और द्वाया, त्रिताया और त्राया। उसके आगे उभाद उदातो नित्यम, उभ शब्द से नित्य ही तय के स्थान पर अयच हो जाएगा तो उभ अय भ संज्ञा होकर के यसे तीच उभय तो उभय का अर्थ अब दो नहीं है ऐसी वस्तु जिसके दो अवयव हैं। हम क्या बोलते हैं ऋग्वेद को क्या बोलते हैं दशतई ये तय क्या है वही तो है संख्या आया अवयवी तय यानी ऋग्वेद कैसा है अब दशतई हम किसको बोल रहे हैं दशतई किसका विशेषण है ये ऋग्वेद का तो कैसा है ऋग्वेद दश अवयव वाला कि दस मंडल है और एक वचन में आ गया देखो दश तई उभ शब्द एक वचन में नहीं आएगा और उभय शब्द एक वचन में आ जाएगा। एक वचन द्विवचन बहुवचन ये सब में आ जाएगा उभ केवल द्विवचन में आएगा जैसे कि द्विशब्द केवल द्विवचन में था क्योंकि उभ का अर्थ है दो और उभय का अर्थ है दो अवयव वाला कोई एक या इसके दो अवयव इसके दो अवयव इसके दो अवयव तो बहुत सारे भी हो गए अब कहेंगे उभये उभय उभय उभये तो इस तरह से ध्यान रखना होता है ये उभय का और उभ का यहाँ तो लिख दिया है कि दोनों का अर्थ जो है एक ही जैसा कि दोनों दोनों वो भी दोनों और वह भी दोनों तो ये सर्वनाम हो गए सब तीनों शब्द आगे अकारांत पुलिंग में द्विज जो दो बार उत्पन्न होता है द्विर्जा द्विज क्या बोला मैंने द्विजाय द्वेर जायते इति द्विहि जायते इति दिविज ये द्विहि क्या चीज है दो बार तो बार अर्थ कहा से आ गया द्वित्री चतुर्भ्य सुच यहां वो प्रकरण चल रहा है संख्याया क्रियाभ्या वृत्ति गणने कृत्व सूच उसी के आगे है द्वित्री चतुर्भ्य सुच तो क्रिया की अभ्यावृत्ति की गणना यानी एक बार पैदा हुआ एक बार क्रिया दोबारा पैदा हुआ दूसरी क्रिया अब गणना कर रहे हैं उसे कितनी बार कि दो बार तो द्वि शब्द से सूच सूच का सकार है ये सकार को रेख कर दिया तो द्विर जायते इति द्विजह, वो द्विज हो गया द्वाभ्याम जायते मत करना क्योंकि द्वाभ्याम पैदा तो सब दो से ही होते हैं माता पिता तो फिर हम शूद्र को भी द्वज कह देंगे फिर तो वो क्या माता पिता से दो से पैदा नहीं हुआ था लेकिन वो दो बार पैदा नहीं हुआ था <laughs> दो से पैदा हुआ उसको भी द्विज कह सकते हैं भाई द्वाभ्याम जायती थी द्वजा जनेडा सत्य कर लो इसलिए द्विजायती दुजा वो ज्यादा उपयुक्त है तो तीन वर्ण ऐसे होते हैं जो दो बार पैदा होते हैं एक माता पिता से एक आचार्य और विद्या से आचार्य पिता होता है विद्या माता होती है तो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य पक्षी को भी कह देते हैं द्विज क्यों कहते हैं क्यों कहते हैं एक बार अंडा पैदा हुआ फिर अंडा फूट करके फिर वो निकला ये दोबारा हो गया हुँ? दांत भी दूध होते हैं क्यों दूध के दांत तो सारे निकल जाते हैं ना दे दे दे दे दे। फिर दोबारा जमते है वो चलते हैं फिर तो हर जगह भैय निकलेगा ऐसी एक शब्द है द्विरेफ द्व रेफ यस्मिन।, यस्मिन दो रेफ हैं जिसमें तो किसमें है दो रेफ भ्रम भ्रमर अच्छा। माने भौरा तो द्विरेफ का अर्थ हो गया भौरा अब द्विरेप शब्द कह रहा है भ्रमर के लिए लेकिन भ्रमर कह रहा है भौरे के लिए तो इसका भी अर्थ वही हो गया तो रेफ से क्या? भ्रमर में कितने रेफ है रेफ, रेफ से क्या हो गया भ्रमर तो में रेफ नहीं है दांत कहां पहुंच गया ये रेफ का दांत अर्थ कहा से ले लिया आपने ना, रेफ। ना, है ना। को मतलब भोरा भोरा का भ्रमर कितने रेफ है दो नहीं है नहीं। तो हो गया भ्रमर यानी दुरेप का अर्थ हो गया भ्रमर अब कोई पूछे भ्रमर क्या है कभी भौरा तो दुरेप भौरा नहीं हो गया <coughs> आगे बल शब्द है ये नपलिंग में आता है एक शब्द है दंपति दम तो दम्पति क्या है ये ये दम क्या है दम चलो पति तो समझ में आ रहा है पति लेकिन दम क्या है ये तो जाया और पति शब्द का समास करते हैं और जाया को दम आदेश हो जाता है वार्तिक है इसका तो क्योंकि पति पत्नी दोनों अर्थ होते हैं इसके तो इसे दोनों अर्थ होते हैं तो द्विवचन का ही प्रयोग होगा इसका अब लोग आजकल क्या चल पड़ा है कि कहीं आप पेपर में पढ़ो या कोई समाचार में बोल रहा हो तो क्या लिखते हैं सर्वत्र ध्यान आ रहा है दंपति डबलता लिखते हैं डबलता नहीं है दंपति ह्रस्वीकारांत मूल शब्द लेकिन रूप द्विवचन में ही आएगा क्यों क्योंकि अर्थ ही ऐसा है इसका पति पत्नी दोनों के लिए दंपति दंपति ऐसे बोलेंगे फिर मूल शब्द नहीं है ये मूल शब्द है दंपति ठीक है अब यहां जो लिखा है ये मूल शब्द नहीं हुआ ये ये, ये प्रथमा का या द्वितीया का द्विवचन हो गया यहां लिखना चाहिए आप लोगों को दंपति वो तो आगे समझना है कि यहां द्विवचन में ही रूप चलते हैं लेकिन यहाँ मूल चले यहाँ रूप भी लिख देते हैं कोई बात नहीं है तो प्रथमा का मान लेंगे फिर द्वितीया का तो नहीं मानेंगे पति हिंदी में है ना संस्कृत का शब्द है या हिंदी में संस्कृत के शब्द है नहीं क्या बहुत सारे ऐसे ही सो सुकामा जी आ रहा है समझ में ये तो बहुत सरल विषय चल रहे सारे तो कहीं कहीं सिर हिला दिया करो बीच बीच में तो हम भी थोड़ा संतुष्ट हो जाएंगे जैसे देखो ये बोलते रहते हैं बीच बीच सब लोग तो पितरु क्या है ये एक, शेट्र। एक शेट्र। माता तो माता कहा से आ गया माता तो माता, माता च पिता, पिता च्व समास किया गया अभी सूत्र चलेगा प्रथम वृत्ति में द्वन समास का आएगा चार थे द्वंद और समास करके वो आप पीछे पढ़ चुके हो फिर प्रथम अध्याय में ही पिता मात्रा कि आपको जब पिता और माता दोनों प्रयोग करने हो, तो कौन शेष रहता है पिता माता गई <laughs> तो पितृ का रूप चलेगा के रूप में तो आप आप प्रधान नहीं बनना चाह रहे हैं नहीं तो आपको यदि अप्रधान बनना है तो कोई बात नहीं है तो च माता ची पिता अब क्योंकि जब इसका माता पिता में माता ए, के हटा करके और पिता शेष रह गया तो फिर इसका भी रूप दिवचन में ही आएगा अब इसका रूप पितरू ही बोलेंगे पिता कभी नहीं बोल सकते फिर पिता अगर बोलेंगे तो एक ही पितार्थ होगा पितरऊ बोलेंगे तो माता पिता दोनों अर्थ हो गए ऐसे ही अश्विनी शब्द है ये अश्विन अश्विनी तो अश्विन है तो अश्विन का भी अश्विन का द्विवचन बनेगा जैसे अश्वी, अश्विनऊ अश्विन तो द्विवचन बनता है अब क्योंकि वेद में ये शब्द बहुत आता है तो वहां जब भी अश्विन शब्द आएगा कहीं द्विवचन में ही आएगा और उसके अर्थ जब भी होंगे जोड़े में होते हैं वो चाहे प्राण अपान ले लें या अन्य कोई शक्तियों के नाम ले लें सर्वत्र जोड़े में अर्थ होता है इसका तो यह भी द्विवचन में आता है आगे है द्विवार तो द्वि दो बार इसमें द्वि और बार को जोड़ दिया गया दो बार हो गया इसको हम क्रिया क्रियाभ्यावृत्ति गण वाला प्रत्यय न भी करें तब बन जाएगा ये वो कर लेंगे तो सूच प्रत्यय हो जाता है वहां पर नहीं करते हैं तो बार शब्द को जोड़ दिया गया द्विवार जोड़ का, दो का हाँ तो क्योंकि इसका अर्थ है दो बार तो दो बार का अर्थ क्या हुआ क्रिया दो बार हुई है इसे एक बार, बार एक बार खाना ले लिया दोबारा फिर ले लिया और वहां भी वही है क्रियाभ्यावृत्ति गणन क्रिया की अभ्यावृत्ति की गणना वही यहां करते हैं ही ही जो क्या प्रत्यय करते हैं तो हो जाता कह है आपका दुण प्रश्न दुण सही दुण बन नहीं पाता नहीं, है यहाँ मैंने कहा दोनों बोल सकते हैं आप दुई भी कह सकते दुण। हैं द्विवारं भी कह सकते हैं जब सूच प्रत्यय नहीं करेंगे आप वार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसमें भी आपको स्वतंत्रता है तो द्विवार बोल दीजिए युगल युगल भी ये दो दो की चीज दिखा रहे हैं दंपति से तो युगल शब्द भी जोड़े अर्थ में आता है और युगल में से हम ल हटा दें तो युग शब्द भी जोड़े में आता है और द्वि और द्वि इन दोनों का ही समास कर दिया हम्म द्वेचा द्वेचा अब यहां द्वि द्वि दोनों आपको बोलने पड़ेंगे तो ये निपातन से इसको द्वंद्व शब्द बनाया गया है द्वंद्वम रहस्य मर्यादा वचन व्युतक्रमण यज्ञ पात्र प्रयोगशु तो द्वंद्व शब्द निपातन से बनता है ये भी जोड़े को कहता है आगे धातु देखिए दीक्ष दीक्षायाम ये दीक्षा लेने अर्थ में आती है दीक्षा देना और धास धातु भासते, भासेते, भासन्ते, ये भी आपने दीक्षते, दीख्ष और भाष्री दीप सने, तो भाषेते भाषणते दीक्ष धागम लंब आ, लगा देंगे तो आलम्ब तो सहारा देना या सहारा लेना दोनों में जाता है आलंबते आलंबित आलम्बनते दूसरे को आलम्बन देना या स्वयं आलंबन लेना क्षमुष सहने सहन करने अर्थ में तो क्षमते क्षमेते क्षमते अब खुद सहन किया है तो दूसरे को माफी तो कर दिया तो वो क्षमा करना अर्थ ले लेते हैं इसका वास्तव में अर्थ क्या है इसका स्वयं सहन करना अब वो क्षमा करना अर्थ निकल आता है उसमें कि हमने सहन किया है तो इसका अर्थ है हमने कुछ प्रतिक्रिया नहीं की माफ कर दिया दूसरे को गाहु विलोडने विलोडन किसी वस्तु के अंदर घुस जाना प्रवेश कर लेना और श्रंसु ध्वंसु अवसरंसने अवसरंस माने गिर जाना नीचे के लिए तो श्रंस धातु है ये ऐसी ध्वंस भी उसी में अर्थ में आती है लेकिन एक को गिरने अर्थ में ले लेते हैं एक को नष्ट होने अर्थ में गिरेगी तो नष्ट होनी है और व्यर्थ धातु ये दुखी होने अर्थ में आती है तो व्यथते व्यथेते व्यथित व्यथंते ध्वंसते सब आत्मने पद की है विशेषणों में भी इन्होंने दो की भरमार कर दी है तो द्विधा संख्या विधार्थे धा यह विधार्थ में होता है विधा माने प्रकार और विधि विधा का भी प्रयोग कर देते हैं लोग जैसे द्विविध द्विविधम त्रिविधम चतुर्विधम अथवा द्विधा त्रिधा चतुर्धा ये धा प्रत्यय हो जाएगा तो दो प्रकार से तीन प्रकार से चार प्रकार से और अगला जो शब्द है द्वय ये वैसा ही है जैसे पीछे बनाया था हमने उभय क्योंकि द्वि का अर्थ है दो और द्वय का अर्थ है दो अवयव वाला ठीक है दो अवयव वाला उसे कहेंगे द्वय इसीलिए अर्थ क्या किया द्वई तो द्वई का अर्थ इन्होंने वो इणी प्रत्यय इन प्रत्यय करके ने दो अवय वाला दो वाला ये अर्थ ले लिया और इसके रूप तीनों वचनों में चलेंगे द्वय शब्द के लेकिन द्वि के केवल द्विवचन में चलेंगे तो पीछे बताया था मैंने कि धा प्रत्यय करेंगे तो द्विधा और विध शब्द का ही समास कर देंगे सीधा द्वि के साथ में तो द्विविधा बन जाएगा दो प्रकार का ऐसे ही गुण शब्द का भी समास कर देते हैं द्वि के साथ में तो द्विगुण दुगुना हिंदी में जो गुना है ये गुण रणा का ही न हो गया है बिगड़ करके चलिए आगे नियम देखते हैं तो आगे नियम चौरासी संख्या पर द्वि और उभय। ये सदा द्विवचन में आते हैं और उभय का देखो लिखा है ना उभय जिसका अर्थ है दो अवय वाला ये दोनों तो इन्होंने वैसे लिख दिया है दो अवय वाला अर्थ इसका होता है और ये तीनों लिंगों में चलेगा वो तीनों वचनों में हुँ? उभ और उभय उभ और उभय जो दोनों लिखे इन्होंने तो उभ का तात्पर्य द्विवचन में केवल लेकिन तीनों लिंगों में समान है ना और उभय के भी ती... तीन समान तीनोंग तीनोंगो में सर्व शब्द के समान तो उभय के कैसे चलेंगे पुल में चलाएंगे तो उभ उभ उभाभ्याम उभाभ्याम उभाभ्याम उभयो उभयो नपुंसक लिंग में उभय उभय और स्त्रीलिंग में भी और उभय तो फिर जैसे सर्वह सर्वो सर्वे तो उभया उभय उभये उभया उभय उभया उभय उभय उभयानी इस तरह से अगला देखिए दंपति पितरऊ अश्विनऊ बता दिया मैंने इनके रूप केवल द्विवचन में आएंगे और इसलिए द्विवचन में आएंगे तो क्रिया भी द्विवचन में आएगी जैसे दंपति गच्छत पितरऊ गश्विनऊ गसत मोदे मोदेते और द्वय युगल युग और द्वंद्व ये सब दो अर्थ के बोधक है और ये किसी अन्य शब्द के साथ जोड़ करके इनको बोलते हैं और उस अवस्था में ये नपुंसक लेंगे एक वचनम बन जाएंगे जैसे दो द्वय का अर्थ हो गया दो अवय वाला ठीक है अब दो अवय वाले कौन है छात्र हैं तो छात्र दो अवय वाले क्या एक छात्र और एक छात्र तो दो छात्रों का समूह कैसा है दो अवय वाला तो छात्र द्वयम् इति छात्र द्वयम् छात्रों का दो, दो। लेकिन अब जो छात्र द्वय शब्द बना है यह समूह को कह रहा है इसलिए एक क्वेश्चन में आएगा और नपुसक लिंग में आएगा ऐसे ही छात्र युगलम छात्रय युगलम छात्र छात्रों चात्र का जोड़ा छात्र पुस्तकानि पुस्तकानी अब है दो लेकिन पुस्तक पठती क्रिया क्वेश्चन में आएगी यत और तद शब्द ये दोनों आपस में इनका संबंध है यत आता है तो तद भी आता है तत् आता है तो यद भी आता है इसलिए वो सापेक्ष कहते हैं एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले यद भद्रम तन्ना आसवा यद भी आ गया तद भी आ गया ठीक है तो इसलिए यत शब्द में जो लिंग या अभिभ्यक्ति वचन होगा वही शब्द में भी होगा बुद्धि यस्य बलम तस्य बोलेंगे वहां तस्याह नहीं बोलेंगे स्त्रीलिंग कर दें कहीं या अभिव्यक्ति बदल दें ए, यानी शुभानी कर्माणी तो वहां भी तानी बोलेंगे ते नहीं बोलेंगे या ताह नहीं बोलेंगे तानी तो ऐसे भी उसमें आता है तैतरीय प्रतिशत में यानी अस्माकम तानी तो उपासनी नो इतराणी यत् शब्द एक तो हो गया सर्वनाम यह इत्यादि या यह यहा यानी एक यद शब्द अव्यय है उसके रूप नहीं चलते हैं और उसका अर्थ होता है कि हम जो की बोलते हैं हिंदी में उसके स्थान पर प्रयोग होता है ये और ये अव्यय है ये जो लिख रहा है ना कि नबमुस में एक वचन ही रहता है वो ये विंग कुछ नहीं यहाँ ये अव्यय शब्द है यथ तो वहाँ वचन भी नहीं है कोई अव्यय है वो तो हट जाएगा सबका तो लोक हो जाएगा तो उसने कहा कि अब मैं जाऊंगा स अभाषत सो अभाषत यद अहम अधना गमिष्यामी झलाम जश झशी पूरा सूत्र प्रत्याहारों की उपज है ये प्रत्याहार मेड ये सूत्र हो गया तो झलों के स्थान में जश हो जाता है इसमें कोई पदांत कुछ नहीं है आप उसको क्यों ले रहे हैं आप इस सूत्र का अर्थ करिए ना हम उसको क्यों जोड़े यहाँ पर उसका अलग विषय है इसका अलग विषय है ये चाहे पद के अंत में हो चाहे पद के बीच में हो झलों के स्थान में जश हो जाता है ज़... और जश परे होना चाहिए जैसे सिद्ध धातु से हमने निष्ठा प्रत्यय कृतिन प्रत्यय किया या निष्ठा प्रत्यय किया तो ती या जब लाएंगे तो सिद्ध में धकार है ये झल उसके स्थान में जश यानी कि धकार और परे होना चाहिए झश तो पहले ती को धी कर लेंगे झस तथोर धोध उसके बाद फिर सिद्धि ही सिद्ध है क्षुभ में भू हो जाएगा क्षुभ इस तरह से चलिए अनुवाद देखिए तो बालिके दे दे पुस्तके पुस्तकानि द्व बालको द्वयो छात्रो रामायण पटुतर ये पीछे के याद दिला दिया और द्वय का रूप दिखाना था इनको दंपती भ्रमत पितर आगछत अश्विन बलम वितरताम म क्या है ये अश्विन ये शुद्ध नहीं हो गया लोट लगा नहीं बात वचन की हो रही है अश्विन करता हो गए ना हम्म आपके में क्या लिखा है जैसे पीछे था दंपति या पितर पिता रहू तो वहाँ दिवचन, दिवचन तो ये लोट का नहीं है का नहीं तो वितरा था, वितरा है था नहीं, तो। नहीं तो अच्छा परसिनी पद का लिया है ठीक है हाँ परसिपद का मेरा ध्यान आत्म पदम पहुंच गया था जैसे ए धताम ए धेताम वहां ध्यान पहुंच गया तो विम उभय बालक उभयम पुस्तकम पठता अब देखो उभय उभ बालक इसके साथ तो पठता हो गया लेकिन पुस्तकम् के साथ में उभयम् जो है ये एक वचन ही रहा क्योंकि पुस्तक एक है अब उभयम् पुस्तकम् का अर्थ क्या है ऐसी पुस्तक पढ़ रहा है जिसके दो भाग हैं दो अवयव वाली दो भाग का मतलब अलग अलग दो पुस्तकें रखी वो नी उसी में दो प्रकार के विषय या दो, दो अध्याय समझ लो उसके या कुछ भी दो अवयव वाली और उभयानी पुस्तकानी बोलेंगे तो यहां अर्थ होगा कि दो दो अवयव वाली बहुत सारी पुस्तकें यानी एक पुस्तक उसके भी दो अवयव दूसरे के वो उसके भी दो अवयव तीसरे के भी दो अवयव ऐसे तब होगा उभयानी पुस्तकानी पशु युगलम पशु युगम पशु द्वंदम पशु द्वयम पशु द्वी इन सबके साथ में अत्र चरती क्रिया एक क्वेश्चन में ही आएगी ऐसे ही द्विज शिष्यम अधिक्षत द्विज ने शिष्य को दीक्षा दी आलम्बत सहारा लिया या सहारा दिया सहारा दिया होगा पर शिष्य शिष्य को तो और सहारा ले भी लेते शिष्य अवर्धत शिष्य बढ़ा अमोदत प्रसन्न हुआ नगरम अध्वंसत नगर को ये नगर ध्वस्त हो गया ये प्रथमा है नगरम लघु सैलिंग का नराह अव्य जब नगर ध्वस्त हुआ तो मनुष्य दुखी हुए सिंह वनम गाहते सिंह वन में प्रवेश कर रहा है और छात्र जल में प्रवेश कर रहा है छात्र जलम गाहते दो शिष्य दो बार दो पुस्तक पढ़ते हैं द्वौ शिष्यऊ ठीक है अब द्वौ न बोल करके हम शिष्यऊ भी कह सकते हैं लेकिन संख्या का अभ्यास कराने के लिए कोई बात नहीं आप दो बोल दीजिए कोई हानि नहीं है उससे तो दोग शिष्य हो और दो बार तो दो बार के लिए हम या तो द्विवार ऐसे बोल रहे और दूसरा प्रकार वैसे यहां इन्होंने नहीं दिया है अभी अगर सूच प्रत्यय करेंगे तो फिर वार हटा देंगे केवल द्वि ठीक है पुस्तकानी पठत हाँ, दो पुस्तक है द्वे पुस्तकें पठत दो कन्याएं दो प्रकार से दो पत्र लिखती हैं द्वे कन्या और दो प्रकार से द्विधा उसमें विकल्प भी है मैंने शायद कल ही बताया था या परसों प्रसंग आया था कि द्वित्रियों धमो द्वि और त्रि से धमोय भी और धा भी धा करेंगे तो द्विधा और धमोय करेंगे तो धमोय ना तधित तो स्वचा आदे आदि वृद्धि यसे तीचे लगा करके द्वईधम फिर यह बनेगा नहींचा क्यों लगेगा धमोय हाँ ऐसे ही को वृद्धि करके द्वई तो द्विधम या द्विधा द्वैधम मकारांत रहेगा क्योंकि प्रत्यय मकारांत है वो और ये अव्यय होते हैं सारे ये धा या धमो प्रत्यय इत्यादि करते हैं जो या सूच करते हैं ये सब अव्य कहलाते हैं तदत व्यक्ति से हम्म तो क्या था दन द्विधा या द्विधम द्वे पत्र लिखत या पत्र द्वयम पत्र, पत्र युगलम अनेक प्रकार से पत्र युगम आप कैसे भी कर लो लेकिन पुस्तक लेखक की भावना को ध्यान में रखते हुए कि आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं पत्र लिखने वाले तो हैं, वो दो है पत्र तो कर्म है पत्र द्वयम का तात्पर्य द्वितीय का एक वचन वो तो कर्म है कर्म का प्रभाव क्रिया पे तो क्यों पड़ेगा क्रिया तो कर्तृवाची में है ना कर्ता के अनुसार होगी पठत्ता क्या प्रश्न है बुधवार पुस्तकानी पठाती हम्म छात्री पढ़ हाँ तो छात्र द्वयम में छात्र द्वय जब हम द्वय शब्द को अंत में जोड़ेंगे छात्र के आगे जोड़ेंगे तो एक क्वेश्चन में आएगा लेकिन यहाँ हमने कन्या बोला अगर हम कन्या युगलम कहें या हाँ। कन्या द्वयम तब होगा लिखत, लिखती तब लिखती होगा <coughs> <coughs> दोनों बालक दोगुना खाना खाते हैं तो उभ या उभय शब्द लिखा है उन्होंने लेकिन उभय यहाँ ज्यादा उपयुक्त तो नहीं रहेगा क्योंकि उभय का जो मैंने बताया वही अर्थ होता है भले ही भाषा में हम थोड़ा ध्यान नहीं रखते इतना जैसे कि लकारों में लंग लकार सब जगह बोल देते हैं क्योंकि वेदों में यदि कहीं भी ऐसे शब्द आएंगे तो वहां वही तात्पर्य है कि अवयव दो अवयव वाली वस्तु को उभय बोलते हैं भाई सूत्री ही है संख्या अवयव तय अवयव की अनुवृत्ति आ रही है उसमें उभा नित्यम उभय शब्द ही उपयुक्त रहेगा यहाँ तो उभ बालक ठीक है दुगना खाना खाते हैं तो द्विगुणम भोजनम खादतः हो गया दो छात्र यहां वहां खेलते हैं अब दो छात्र में ये शब्द आप जोड़ लीजिए तो छात्र युगम छात्र युगलम छात्र युगम छात्र द्वयम छात्र द्वी अब छात्र द्वय में यहाँ स्त्रीलिंग कर दिया इन्होंने तो स्त्रीलिंग का भी प्रयोग हो जाता है इसमें और तत्र अब क्या बोलेंगे क्रिया को कैसे बोलेंगे क्रीडति एक वचन आएगा नहीं दो छात्र का द्विगुण क्यों ऊपर वाले वाक्य में हां जी। भोजन के साथ जुड़ेगा भोजन नपुंसक नगलेंगे यानी द्विगुण है विशेषण उसको यूं समझ लो ऐसे समाज करेंगे द्विगुण में द्व गुण यस्य अब वहां गुण का अर्थ वो गुण नहीं है गुण का अर्थ वहां है भाग अब भाग भी वैसा नहीं है कि उसका कोई एक टुकड़ा क्योंकि गुना जो हिंदी में अर्थ बोलते हैं उसी को समझ लो तो द्विगुणम भोजनम्म दो भौरे दो प्रकार से घूम रहे हैं तो भ्रमरऊ या भ्रमर युगलम इत्यादि दो प्रकार से द्विधा हाँ द्विरेफ का प्रयोग करना है हाँ, तो द्वि, द्वाव। द्वाव। द्विरेफा। या द्विरेफा। द्विधा और द्विरेफ युगल बोलेंगे तो होगा दंपति ने पुत्र को अवलंबन दिया तो दंपति पुत्रम क्या बोलेंगे अब नहीं लंब धातु तो का ही प्रयोग करना है आपको आप लंब बोल रहे थे ना आलम्भ आलम्बेताम नहीं ये तो आपको उसका लंगलकार बोलना है ना जी, आलं तो लंग लकार में आलम्बताम अब यहां पर आंग उपसर्ग है और अडागम भी हो चुका है लेकिन दोनों मिल गए तो रूप में अंतर नहीं आएगा आलम्बताम उधर लोट में भी यही बनेगा लेकिन वहां लोट में एक वचन में बनेगा लंका द्विवचन में बनेगा अलम्बताम है एक सही तो दंपति पुत्रम आलम्बताम अश्विनी कुमार ज्ञान तो ना जैसे तो विधिलिंग का प्रयोग करेंगे यहाँ वहां तो दंपति ने पुत्र को अवलंबन दिया ये तो भूतकाल का हो गया लंगलकार बोल दिया हमने और यहाँ दें तो या तो लोड या विधिलिंग तो ददा तु दत्ता दत्ताम हाँ तो प्रिये अश्वनी दो है ना न दद्याताम तो प्रेच्छेत। ठीक है दादातु का तो जो लड़की यहाँ आई थी वह गई या, या बालिका अत्रागच्छत या अत्र आगता अत्रागछत सा अगछत या तो या और सा इसको दिखाना है इनको जिस मनुष्य में विद्या है उसमें बल है यस्मिन मनुष्ये विद्यास्ति तस्मिन बलमस्ति माता पिता ने पुत्र से कहा कि जललाओ पुत्रम पुत्र अभाषताम ठीक है द्विवचन आएगा पितरऊ पुत्रम अभाषताम जिससे कहा जिससे नहीं पुत्र से कहा ये पुत्र से कि यत, यत जल मान ये यत का तकार को दकार दकार को जकार स्तोहष्ट नुह यज जल मानक से कहाकम इसमें पुत्र लिखा हुआ है पितरऊ पुत्र अभाषताम यजल मान गुरु ने दीक्षा दी गुरुम अधीक्षत ठीक है गुरु। या और कुछ गुरु। नहीं गुरु ने दीखा गुरु गुरु गुरु अधिक्षत यानी गुरु, हाँ। गुरु, गुरु, गुरु। रेख बोलेंगे यहाँ पर गुरु रीक्षत गुरु ने दीक्षा दी सूर्य चमका रवि नहीं वहाँ तो दिव्यती तो पश्चिम पद का है सूर्य हाँ यहाँ भाष का रूप बोलेंगे आत्मनिपद में तो रवि रभा फिर ऐसे हो सूर्यो अभासत रवि रभा धातु आपने पद में आती है भवरे ने वृक्ष का सहारा लिया द्विरेफो वृक्षम आलम्बत आलम्बत ठीक है द्विरेफो वृक्षम आलम्बत वृक्षम आलम्बत राजा ने चोर को क्षमा कर दिया नृप चोरम अक्षमत ठीक है बालक जल में घुसा बाल तो बालको जलम अगाहत जल में प्रवेश कर गया। करिए किस मेंृप हाँ प्रथम आएगी चोर में आएगी द्वितीय तो निरपश चोरम अक्षमत बाल को जलम अगाहत बालिका का वस्त्र पैर से हटा यानी मतलब हो जाता है थोड़ा सा हट जाना इधर को इधर उसी गिरणा बोल देते हैं तो बालिका का वस्त्र बालिका या वस्त्र, वस्त्र लिंग में आता है पैर से हटा तो पैर अपादान बन जाएगा तो पादात असरंसत असरसत सड़क गया हट गया वृक्ष गिर गया और बालक दुखित हुआ तो वृक्षो अध्वंसत या अस्रंशत ध्वंस तो नष्ट होना बोलेंगे अस्रंश गिर गया हाँ तो आप वैसे बना लीजिए तो वृक्षो वृक्षो अध्वंसत बालकश्च बालकश्च अव्यथत व्यथते होगा ना तो अव्यथत लंग में तो बालको अव्यथत वृक्षो अस्रंसत बालक था। बालक बालकश्चा बालक व्यथत चोर को शंका हुई तो चोर चोरो अशंकत वह डरा तो डरने का नहीं, नहीं डरने का आत्मय में नहीं आया कोई इधर तो भी धातु आ चुकी है पीछे अच्छा तो भी धातु का जैसे लट्लकार बनता है विभेती और लंगलकार में लंगलकार में अभिभेत अभिभेत तो सो विभेत अकमपत और भागा पलायत पर अय धातु आत्म पद में आती है पलायते बोलते हैं ना तो उसी का लंगलकार बनेगा पलायत क्योंकि अडागम जो है ना धातु से पहले आता है उपसर्ग से पहले नहीं मैंने गुरु की सेवा की अहम गुरुम अहम आसेवत। है उत्तम पुरुष का प्रयोग आएगा तो असेवे अहम गुरुम असेवे सुखम लभे ए अलभे सुखम अलभे और बढ़ा अवर्धे ठीक है और प्रसन्न हुआ अमोदे च बालक ने सीखा तो बालक को अशिक्षत यतन किया अतिक्षा मांगी हाँ क्रीडत क्रीड धातु तो बरसिंपद में आएगी न अक्रीडत और कूदा अकूर्दत और सुखपूर्वक रमा हा तो सुख पूर्वक रमा तो सुख पूर्वकम या सुख नमत ठी जो सकता है नहीं गाहतु का कर्मी रहेगा वो वो तो जल के अंदर जाकर के उथल पुथल मचा रहा है उसमें यानी जैसे हम दही को मथते हैं रही दही दही में घुस गई या मथ रही है तो ऐसे जल को मथरा है अंदर जा करके तब होगा प्रवेश कर रहा है तो कर्म बनेगा और उसमें जा करके मथरा है जल को तो अधिकरण बन जाएगा जल तो जले अब गाहते में अब जल को मथरा है नहीं जल में जा करके मंथन क्रिया कर रहा है वो अशुद्ध में जो है छात्र द्वयम तो क्रीडत न होकर के क्रीडति ऐसे ही दंपति पुत्र अभाषत न बोले करके अभाषिताम और या बाला अगछ आगछत तो सह न बोल करके सा इस तरह से प्रणो